के ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम सुनते हैं प्रसिद्ध रचनाकार साहनी की कहानी माता विमाता पंद्रह डाउनलोड गाड़ी के छूटने में दो एक मिनट की देर थी हरी बत्ती, बत्ती दी जा चुकी थी और, और सिग्नल डाउनलोड हो चुका था मुसाफिर अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ चुके थे।, थे तब सहसा दो फटेहाल फटे औरतों और में हाथापाई हाथा होने लगी एक औरत दूसरी की गोद में से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी और बच्चे वाली औरत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 अभी दोनों छीना झपटी करने लगी थीं आस पास के लोग ये देखकर हैरान हो गए तमाश इकट्ठे होने लगे प्लेटफॉर्म का बावरती हवलदार जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था झगड़ा देखकर छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ा आया क्या बात है क्या हल्ला मचा रही हो उसने दबदबे के साथ कहा हवलदार को देख कर दोनों और दोनों हाफ रही थी और जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरे जा रही थी दो एक मुसाफिरों को गाड़ी पर चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर गाड़ी की ओर लपकी लेकिन दूसरी ने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसे खींचती हुई फिर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ले आई लटकते से अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से लगकर अभी सो ही रहा था औरतों की हाथापाई में उसकी पतली लंबूतरी सी गर्दन कभी झटका खाकर एक ओर को लुढ़क जाती कभी दूसरी ओर को लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी मत हल्ला करो क्या बात है हवलदार ने छड़ी हिलाते हुए चिल्ला कर कहा और अपनी पतली बेत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खोजकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा जो औरत, जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी उसने अपनी, अपनी बड़ी, बड़ी बड़ी कातर आँखों से हवलदार की ओर देखा और तड़प कर बोली मेरा बच्चा, बच्चा लिए जा रही है, है नहीं दूंगी मैं बच्चा।, मैं बच्चा और फिर, और फिर एक, एक बार वह बच्चा छीनने के लिए लपकी। गाड़ी छूट रही है नासपीटी छोड़ मुझे बच्चे वाली औरत ने चिल्ला कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया इसका बच्चा क्यों लिए जा रही है हवलदार ने कड़क कर पूछा इसका कहाँ है बच्चा मेरा है वह कहती है मेरा है बोलो किसका बच्चा है मेरा है दूसरी छोटी उम्र की औरत बोली और कहते ही रो पड़ी रूखे अस्त व्यस्त बालू के बीच उसका चेहरा तम रहा था लेकिन आँखों में डर समाया हुआ था बदाश और व्याकुल वाह फिर, फिर बच्चे की ओर बढ़ी। हवलदार जल्दी से जल्दी झगड़ा निपटाना चाहता था। बच्चे वाली औरत से बोला बच्चा इसके हवाले कर दो। क्यों दे बच्चा मेरा है तेरे पेट से पैदा हुआ था बच्चे वाली औरत चुप हो गई और घुर घुर कर दूसरी औरत को देखने लगी बोल तेरे पेट ऐसी पैदा हुआ था हवलदार ने फिर गुस्से ऐसी पूछा पेड़ से पैदा नहीं हुआ है तो क्या हुआ, तो हुआ? दूध तो, तो मैंने पिलाया मैंने है ना, ना? पिछले सात महीने से पिला रही दूध पिलाया है तो इससे बच्चा तेरह हो गया बच्चे को जबरदस्ती लिए जा रही है जबरदस्ती क्यों ले जाऊंगी मेरी अपने, अपने बच्चे, बच्चे सलामत रहे इसी, इसी से पूछ लो डायन सामने, सामने खड़ी है फिर, फिर दूसरी औरत, औरत की ओर और और मुखातिब करके बोली, बोली। कलमुही बोलती क्यों नहीं मैं तेरे मैं से छीन के ले जा रही हूँ हवलदार जी इसने खुद बच्चे को मेरी गोद में डाला है यह तो इसे जन घूरे पर फेकने जा रही थी मैंने कहा की ला मुझे दे दे मैं इसे पाल लूंगी तब से मैं ही इसे पाल रही हूँ यह या मुझे यहाँ छोड़ने आई थी यहाँ आकर मुकर गई हवलदार दूसरी औरत की ओर और मुड़ा। क्या तूने इसे खुद दिया था बच्चा युवा औरत को बड़ी बड़ी आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर और देखती रही फिर झुक गई दिया था पर बच्चा मेरा है मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी और अपने सहाय फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे घबराहट के कारण फौरन ही सूख गए। तूने दिया था, तो अब क्यों वापस लेना चाहती है यह इसे ले जा रही है, और कहते पर फिर से रो पड़ी मैं सदा तेरे पास पड़ी रूनी बच्चे वाली औरत बाहें पसार पसार कर लोगों को आसपास पास सुनाती हुई बोली मेरे डेरे वाले सभी लोग चले गए है यह मुझे छोड़ती नहीं, नहीं थी कहती थी।, थी दस दिन और रुक जा फिर चली जाना पाँच दिन और रुक जा फिर चली जाना कहते कहते पूरा महीना हो गया मैं यहाँ कैसे पड़ी रही आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुही मुकर रही है यह तेरे रिश्ते की है हवलदार ने पूछा रिश्ते की क्यों होगी जो यह काठियावाड़ की है और हम बंजारे है तू तो गाड़ी में कहा जा रही है फिरोज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 तेरा घर घाट कोई नहीं है जो अपना बच्चा इसे दे दिया तू रहती कहाँ है हवलदार ने बच्चे की मां से पूछा यह कहाँ रहेगी जो पुल के पास फूस के झोपड़े बने हैं यही कहीं पर रहती है हम भी वहीं पर रहते थे यह मेरी पड़ोसी है मजदूरी करती है इसकी तो नाल भी मैंने ही काटी थी बच्चे की मां उद्भान से अपने बच्चे की ओर देखे जा रही थी लगता जैसे वह कुछ भी सुन नहीं रही है इसका घरवाला घरवाला है? इसका कोई नहीं वाला यह तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है और इसे बसाता भी नहीं है कोई इसका घरबार होता तो यह बच्चे को जनकर फेंकने क्यों जाती इतने में गार्ड ने सीटी दी भीड़ में से छट कर लोग अपने अपने डिब्बे की ओर जाने लगे बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी बच्चे, बच्चे की मां ने आगे, आगे बढ़कर उसके पाव पकड़ लिए मत मत, जा, मत, जा, बच्चे बच्चे ले ले मत मत जा जा जा मेरे बच्चे को को लेकर कुछ एक लोगों को तरस आ गया हवलदार ने से आगे बढ़कर बंजारन से कहा बच्चा वापस दे दे अगर मां बच्चा नहीं देना चाहती है तो तू इसे नहीं ले जा सकती हवलदार की आवाज में दृढ़ता थी बंजारन को इस निर्णय की आशा नहीं थी वह छटपटा गई मैं क्यों क्यूँ जी? अपने बच्चे को भी कोई देता दे है भला दे किसको, किसको दे दूं? दू? इसका घर है ना घाट है गाड़ी छूटने वाली है जल्दी, जल्दी करो, करो बच्चा माँ के हवाले करो वरना हवालात में रख दूंगा हवलदार ने अब की बार कड़क कर कहा औरत घबरा गई और किंग कर्तव्य विमुख से आस पास लोगों की ओर देखने लगी फिर अपने साथियों की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोली दुष्ट यहाँ आकर मुकर गई, ले बेगैरत ले संभाल ले अपने बच्चे को फिर कहना मत दूध पिलाने के लिए जहर पिलाऊंगी इसे और तुझे भी सात महीने तक अपने बच्चे का पेट का काटकर मैंने इसे दूध पिलाया है और झटक कर बच्चा उसके हाथ में दे दिया और फूट फूट रोने लगी माँ ने बच्चा छाती से लगा लिया बच्चे के मिलते ही वह भी ममता की मारी रोने लगी अजीब तमाशा था दोनों औरतें रोई जा रही और दोनों एक दूसरे की दुश्मन दोनों एक ही बच्चे की माताएं बेघर लोगों को न हंसने की तमीज होती है न रोने की और कलह का, का कारण दुबला पतला पित का मारा बच्चा अब भी मुठिया भी सो रहा था बंजारन गालियां बकती रही रोती रही बड़बड़ाती रही और गाड़ी में चढ़ गई तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है यहाँ से चली जाओ फौरन हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमकाकर कहा फौरन चली जाओ यहाँ से बच्चे को छाती से चिपकाए, माँ पीछे हट गई भीड़ बिखर भी गई डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन अभी भी चिल्लाये जा रही थी कंजरी, तूने इसे जनते ही क्यों नहीं मार डाला जब भी मार डालेगी तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा नापिटी बच्चे ने गोद पहचान रखी थी या तो इस कारण रहा हो या हवलदार की बेद की नोक लगने के कारण रहा हो बच्चा जाग गया और अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक पिसने लगा फिर आखे और फिर थोड़ी देर बाद अपनी मुठ्ठी मुँह में ले जाकर चूसने लगा औरत पीछे हट गई और पेड़ की दीवार के साथ जाकर खड़ी हो गई बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा पर दूध न मिलता देख बिल्कुल जाग गया और दोनों टांग जोर जोर से पटक कर रोने लगा मां ने उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सटा लिया लेकिन बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा माँ परेशान हो उठी कभी बच्चे को एक करवट, करवट उठाती कभी दूसरी कभी दाएं पर पर तो पार कभी पार पार पार कंधे पर उसका सिर रखती कभी बाएं कंधे पर बच्ची का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर चिल्लाने लगी मार डाल तू इसे मार ही डाल नास्पिटी इसे जहर क्यों नहीं दे देती दोपहर में इसके मुंह में दूध की एक बूंद तक नहीं गयी है बच्चा रोएगा नहीं तो और क्या करेगा हवलदार छड़ी छुलाता हुआ वहाँ ऐसी जा रहा था दो एक कुलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला कार्ड हरी झंडी दिखा रहा था गाड़ी ने सीटी दी और चलने को हुई बच्चा रोए जा रहा था माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में से मूंगफली के कुछ दाने निकाले और बच्चे के मुंह में फूसने लगी नासपिटी यहाँ क्या उसके मुंह में डाल रही है मेरे बच्चे को मार डालेगी कसाइन कंचरी और घूम कर, कर पहले एक छोटा सा टीम सा का बक्सा और फिर छोटी सी कटरी प्लेटफॉर्म पर फेंक दी और बड़बड़ाती हुई गालियां बकती हुई गाड़ी पर से नीचे उतर आई दुष्ट मेरी गाड़ी छोड़ा दी तू मौत खाए तुझे तो नास्पिटी कही की गाड़ी निकल गयी प्लेटफॉर्म पर मौन छा गया हवलदार अपनी कश्त पर दूर दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था लेकिन जब छड़ी झुलाता हुआ वापस लौटा, तो प्लेटफॉर्म के एक कोने में दीवार के साथ सटकर वही दोनों औरतें बैठी थी बंजारन गोद में बच्चे को लिटाए उसे अपने आंचल से ढक दूध पिला रही थी और पास बैठी बच्चे की मां धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी अभी आप सुन रहे थे विष्णु साहनी की कहानी माता विमाता वाचक स्वर भारती परिमलमल